नमस्कार बिंदो। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट का। डाउरी की समस्या को पर कि किस तरह से जो डाउरी से की वजह से दहेज की समस्या की वजह से हिंसा होती है, घरेलू हिंसा वो कैसे कम हो सकती है, और डाउरी की समस्या भी ओवरऑल कैसे कम हो सकती है, और कैसे कम हो सकती है मतलब हम कौन से कानून दहेज म ये गजेट नोटिफिकेशन है, गजेट नोटिफिकेशन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर महीने हर 15 दिन एक गजेट निकालती है जिसमें अधिकारियों के ये आदेश होते हैं कि कलेक्टर को क्या करना है, सेक्रेटरी को क्या करना है आदि वगैरह। तो गजेट में हम क्या चीज छुपा सकते हैं जिसके जिसे भी दहेज की समस्� ジュリーは s o c e t y は r a l y i t は a n l y 誰かが出てきている。今は、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーーは、リーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジュリーは、ジ 最低の数字0数字の数字の数字の数字そ数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字のの数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数字の数の数字の数字の数字の数字の どういうことですか कि यदि material evidence हो, जैसे कि लड़की की death हो गई हो, या लड़की के उपर violence के चिन हो, आ, या witness हो, कोई भी material evidence हो, तो जीवरी है, वो जो in-laws है, चिन्नों ने दहज के लिए harass किया है, in-laws का वो पब्लिक में नार्को टेस्ट ले सके है, नार्को टेस्ट इन पब्लिक, ये main proposal है मेरा द नार्को टेस्टिंग पब्लिक या नहीं होता है ज्यूडी केस में दहेज के केस में तो सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा कि सास है ससुर है या तो हस्बैंड है उन्होंने दहेज के लिए आ, लड़की को परेशान किया और इसमें ज्यूडी है वो उसके अनुसार सजा दे सकती है जेल की सजा तो एक है ज्यूडी ट्रायल फिर ना� m r m のチャット5のチャのチャット5のチャッチャット5 5のチャット5のチャのチャット5のチャット5のチのチ c ット5のチャット5のチャット5のチャットのチャットのチャット5のチャット5のチのチャット5 5のチャッのチャット5のチャッのチのチャット5のチャット5ののチャのの महिला को, गर्मन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी जब मिडल रॉयल्टी और लैंड एंड का पैसा सीधा उसके खाते में आता है, तो गारंटी रहेगी कल मान लो वो घर छोड़ देती है, तो उसको महीने का इतना इनकम उसके खाते में आता रहेगा, तो उसके ऊपर उसका बुझरा� अब आप ये थोड़ा अचरज है कि जहाँ जमीन के जब जमीन के दाम कम होंगे तो अपने आप दहेज का दहेज के लिए जो हिस्सा होती है वो कम हो जाएगी जैसे कि अक्सर जो स्त्री है हरे प्रकार की हिस्सा दहेज के लिए सारी घरेलू हिस्सा कम हो जाएगी कि लड़की घर छोड़ने में घबराती क्यों है कि भाई बाहर घर बहुत म なぜなら、私たちの1つの p r o b l e たちの1つのことを知っていると、私つとていると、私たちの1つていると、私たちの1つのこといの1つのとていると、私たちの1つのことを知っていると、私たちの1つのことを知っていると、私たちの1つのことを知っいると、たの1つの1つのつの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの1つの1つの1つ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 と、1つの人は1つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0 0 2つ0人は2つの0は2つの人は2つ0 0は2つ0人は2つ0 0は2つの人は2 0 0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2つ0 0は2つの人は2 0 0 0 2つの人2 0 0 0 2つの人2 0 0 0 2つの人2 0 0 0 2つの人2 0 0 0 2つの人2 0の人2つ ラジマタ、アマリジュアル、ラジマタ、ソニア、ガンディ。u n k e p a r s t o r a g a l a b r s e ガンディケナンペ、ナーラル、e r a k i k e p s o a n s o e e r j a m i n o v i e は u i s a p n i u s k u s k e p a r s o p p i n i u s o p t o r y s a r y j a m i n t i c i f i e t r u s k e p a r s e 8 v e l e t h e r r o o v a r s d u s d u s d u s d u は d a m p l a k e t e l e p u n 私たちは 8% の割合を2つの割合を2 0の割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割2の割合を2つの割合を2つの割合2の割合を2つの割合2の割合を2つの割合を2の割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2つの割合を2 0の0合0 2つの割を2つの割合を2つの割2 दस हजार कमा रहा है और बाहर रेंट यदि पांच हजार है सात हजार है तो वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगी और यदि उसकी महीने की पांच सात दस हजार तंका है और रेंट बाहर हजार दो हजार है तो वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत उसकी बढ़ जाएगी और अंत में आता है जॉब ट्रेडिंग कि आसानी से न� वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रख देना चाहिए हर एक कॉलेज में और 12th class की 12th में board होता है तो मैं पुझा की board के बाद 6 मेने practical training होनी चाहिए बोड थी exam के बाद और college में, final year में या तो college के second year में, या किसी में भी, एक साल practical training के शुफ में किसी भी office में काम करना part of degree requirement की degree चाहिए तो इससे जब वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा जा, तो नौकरी करने की हिम्मत बढ़ जाएगी अक्सर करेंल इंसाफ की समस्या में ये होता है कि नौकरी करने की हिम्मत कम होती है इसलिए वो कुछ ज्यादा घबराते हैं और घबराते हैं इसलिए फिर इंसाफ को डाउनहैंड कर लेते हैं तो ये मेरे सजेशन मैंने संसेप में बताय यदि जुड़ी को लगे कि हाँ एविडेंस है इसमें सचमुच हिंसा हुई है या तो हरेसमेंट हुआ है तो नार्को टेस्टिंग पब्लिक का प्रोविजन होना चाहिए कि जिससे पता लग सके कि दौड़े के लिए कितनी हरेसमेंट हुई थी और एमआरसीएम का कानून कि जिससे हर महीने स्टेबल इनकम आएगी एमआरसीएम का कानून में चैप्टर फाइ करेलू हिंसा और डॉरिंग की समस्या को और वायलेंस डॉरिंग के लिए जो वायलेंस ही समस्या को कम किया जा सकता है दुनिया